ह एक जीरो का भाग धात्विक क्रोड, ग्यारहवा भागिक करीब दो से करीब 2900 किलोमीटर गहराई में या प्रावार के ठीक नीचे पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्रोड विद्यमान है क्रोड पर्त पृथ्वी के लगभग एक तिहाई द्रव्यमान के बराबर होती है यह पर्त लौह और निकिल की रखती है इस पर्त से भूकंपीय तरंगों के न गुजर पाने के कारण वैज्ञानिक वर्ग यह मानता है कि यह पर्त पिघली अवस्था में है फिर भी सतह से पाँच हजार एक सौ उनसठ किलोमीटर गहराई में स्थित क्रोड का छोटा सा केंद्रीय भाग ठोस अवस्था में मिलता है क्रोड का तापमान बहुत उच्च होता है इसके बाहरी भाग का तापमान चार हजार ऐसी पाँच हजार पाँच सौ डिग्री सेल्सियस तक और केंद्रीय भाग का तापमान शायद सूर्य की सतह से ज्यादा गर्म लगभग 5,500 से 7,500 डिग्री सेल्सियस तक होता है क्रोड को आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड नामक दो परतों में बांटा गया है आंतरिक क्रोड की मोटाई लगभग दो, दो किलोमीटर है क्रोड पर्थ मुख्यतया लौह एवं कुछ मात्रा में निखिल से बनी होने के साथ 10 प्रतिशत हिस्से में सल्फर और ऑक्सीजन तत्वों को समाहित किए होती है बहुत गर्म होने के कारण ये धातुए सदैव पिघली अवस्था में रहती है आंतरिक क्रोड को पृथ्वी का केंद्र भी कहा जाता है एक हजार 250 किलोमीटर मोटा किलोमीटर वाला आंतरिक क्रोड ठोस होता है यह भाग मुख्यतः लौह निखिल और कुछ हल्के तत्वों से बना होता है बाहरी क्रोड की तुलना में आंतरिक क्रोड का तापमान अधिक होता है इस पथ का तापमान लगभग 5,500 से 7,000 500 डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन अधिक दाब के कारण यह परत पिघलती नहीं है आंतरिक क्रोड और क्रोड दोनों रूप से पृथ्वी की चुंबकीयता के लिए जिम्मेदार होते हैं। सन उन्नीस में एक अंग्रेज भौतिकविद, विलियम गिलबर्ट ने पहली बार पृथ्वी के एक विशाल चुंबक के समान व्यवहार करने के विचार को अपनी पुस्तक डी मैगनेट में रखा किंतु गिलबर्ट पृथ्वी की चुंबकीयता की उत्पत्ति को नहीं समझ पाए 19वीं सदी में हुए प्रयोगों के आधार पर यह दर्शाया जा सका कि किस प्रकार विद्युत धारा से चुंबकीय बल उत्पन्न किया जाता है इस प्रकार यह प्रयोग इस तजी की भी पुष्टि करता है कि चुम्बकीयता विद्युत बल का ही एक अंग है हमारी पृथ्वी के संदर्भ में यह माना गया की इसके बाहरी क्रोड में पिघली अवस्था में रहने वाला लौह निकिल के संचरण से ही यह तरल पर चक्रण करती है यह घटना एक प्रकार के डायनामा बल को उत्पन्न करती है जिसकी वजह से पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है इस गुण के कारण ही हम चुंबकीय चुंबकी का उपयोग दिशा सूचक के रूप में कर पाते हैं। यदि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती तब हम सूर्य चांद और तारों के सिवाय भिन्न दिशा ज्ञात नहीं कर सकते थे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर एक ढाल की भांति व्यवहार करता है जो सूर्य से आने वाले ऊर्जा कणों विशेष कर सौर हवाओं से हमारी रक्षा करता है